आध्यात्मरामण अयोध्या कांड सर्ग निवर्तस्व महासैन्यर्मात पुराव सकुल हवा शीघ्रमेंगम्युवा गुरुवाक्यम मरते विस्म गीपम से विस्मयोत्फुल्लो चर और माताओं तथा महती सेना के सहित अयोध्या को लौट चलो राम भी कुल कुलसहित रावण का संहार करके वहां शीघ्र ही आ जाएंगे गुरु जी के ये वचन सुनकर भरत को अति विस्मय हुआ और उन्होंने आश्चर्यचकित होकर श्री राम जी के पास जाकर कहा पादुके दे राजेंद्र राजा तो पूजते तय सेवा करोम्यवदागमनम तव हे राजेंद्र आप मुझे राज्य शासन के लिए अपने जगत पूज्य चरण पादुकाएँ दीजिए जब तक आप लौटेंगे तब तक मैं उन्हीं की सेवा करता रहूँगा पादुके दिव्य योजया मस रामस्य से रामो भरतायाति भक्तितः गृहत्वा पादुके दिव्ये भरता रत्न भूषिते रा परिक्रम्य पुनः पुनपुन ऐसा कहकर भरत जी ने उनके चरणों में दो दिव्य पादुकाएँ खड़ाऊ पहना दी श्री रामचंद्र जी ने भरत का भक्ति भाव देखकर वे खड़ाऊ उन्हें दे दी भरत जी ने वे रत्न दिव्य पादुकाएं लेकर श्री रामचंद्र जी की परिक्रमा की और उन्हें बारंबार प्रणाम किया भरत पुनराहेदम भक्तिया गा गिरा नव पंच दिवसे यदि नागमिष्यसे चेद्राम प्रवेशमी महाल तम राबो भरतम सं्यवर्त तदनुसार वे गदगद गदगदाणी से बोले हे राम यदि चौदह वर्ष के व्यतीत होने पर आप पहले दिन ही अयोध्या न पहुँचे तो मैं महान अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगा तब रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कह भरत जी को विदा किया सैन्य सवशिष्ट शत्रुघ्न सहित सुधीर मातृमंत्रि साधम गमनायोपचक्रम तदुपरांत बुद्धिमान भरत संपूर्ण सेना वशिष्ठ शत्रुघ्न समस्त माताओं तथा मंत्रियों के साथ चलने की तैयारी की कैके राम मेकांते श्रवण नेत्र जलाकुला प्राजलिपराह हे रा तव राज्य विघातनम कृतमया दुष्टधिया माया मोहित चेतसा क्षमस्व मम दौरात्म्यम क्षमा सारा साधव इस समय कैकई ने एकांत स्थान में नेत्रों में जल भरकर हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से कहा हे राम माया से मुग्ध चित्त हो जाने के कारण मुझकबुद्धि ने तुम्हारे राज्यभिषेक में विघ्न डाल दिया सो तुम मेरी इस कुटिलता को क्षमा करना क्योंकि साधुजन सर्वदा क्षमाशील ही होते हैं तम साक्षा विष्णुरव्यक्त परमात्मा सनातन मायामानूपेण मोहय से अखिलं जगन् तय प्रेरि लोक कुरते साधु आप साक्षात विष्णु भगवान अव्यक्त परमात्मा और सनातन पुरुष हैं अपने माया में मनुष्य रूप से आप समस्त संसार को मोहित कर रहे हैं आपकी ही प्रेरणा से लोग शुभ अथवा अशुभ कर्म करते हैं तदथीन मिदम विश्व स्वतंत्र कौती कि यत्रिमन क्यों नृत्यंत कुया तदीना तथा मया नर्तकी बहु रूपिणी त्वीना तथा माया नर्तकी बहु रूपिणी तवय प्रेरिता हम चेव कार्य करता यह संपूर्ण विश्व आप ही के अधीन है और स्वतंत्र होने के कारण यह स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता जिस प्रकार कृत्रिम नर्तकियाँ कठपुतलियाँ सूत्रधार बाजीगर के इच्छानुसार ही नाचती हैं